एकांत में जो बात हुई वह बात कुछ कहने के लिए संकेत हो तो यूं तो बहुत सी बातें हुई उनमें जो खास सार जो बात है वो बतलाई जाती है एक भाई ने कहा क्षण के बीच के वहां जो भगवान की प्राप्ति हो जाती है ऐसा सुना जाता है तो एक क्षण के वहां भगवान की प्राप्ति कैसे हो ऐसा उपाय है सो बतलाओ मैंने ये उत्तर दिया कि अपने इस सारे जीवन के वहां भी आप लोगों को भगवान की प्राप्ति हो जावे तो मैं अपने को धन समझता हूं और जिनको भगवान मिल जाए उसको तो धन है ही बाकी का जो जीवन है इस जीवन के माँ यदि परमात्मा की प्राप्ति हो जावे, तो आप लोगों को यह समझना चाहिए कि ईश्वर की कृपा से हम लोगों को बहुत कुछ लाभ मिल गया एक क्षण के मां परमात्मा की जो प्राप्ति बतलाई जाती है वह एक क्षण की प्राप्ति एक क्षण में भगवान की प्राप्ति पात्र को है करती है। हम लोग उस प्रकार के पात्र नहीं है परमात्मा की प्राप्ति की जो बात है वो तो है तो ऐसी कि कोई भी विषय है उसको जानने में क्या विलंब लगे परमात्मा है ये विश्वास दृढ़ हो जावे तो फिर परमात्मा उसे कैसे छिप सकते हैं कोई भी चीज का ज्ञान एक क्षण हो जाता है क्षण के मां ज्ञान होने के साथ ही अज्ञान का नाश हो जाता है, और ये अज्ञान ही तो है कि जो इतना विलंब हो रहा है एक कथा है कि एक समय के बीच के मां बहुत से राजा जनक होनक की कथा ऐसे सुनी जाती है कि वह ब्राह्मणों को साधुओं को बुलाते आदर किया करते थे और पूछा करते थे कि आप ज्ञानी महात्मा हैं और वो कहता कि हाँ मैं हूं तो बोले मुझको ज्ञान का उपदेश करो यदि आपके पास ज्ञान है और आप हमारे को ज्ञान दे सकते हैं तो एक क्षण में यानी इतनी बार के मामले मैं ज्ञान चाहता हूँ कि घोड़े के पावड़े में एक पैर तो मैं रख दू और दूसरा उठाकर रखू इतनी बार में ज्ञान होना चाहिए तो ठीक है इस प्रकार से महात्मा लोग ज्ञानी ऋषि मुनि संन्यासी और गृहस्थी ब्रह्मचारी पंडित आया करते थे और उसको इतनी बार में ज्ञान दे नहीं सकते तो राजा उसको कैद कर दिया कितना ऐसे सैकड़ी को कैद कर दिया राजा तो एक कहोड़ मुनि थे वह भी राज में गया और समझो कि ज्ञान नहीं दे सका तो उसको भी ऐसा कैद कर दिया उसका एक पुत्र था उसका नाम अष्टावक उसका अष्टाभक्र नाम क्यों पड़ा कि माता के गर्भ में आ गया तभी उसको गर्भ में भी चारों वेदों का शुद्ध ज्ञान था एक दिन उसका पिता जो यही कोहर मुनि वेद का पाठ कर रहे थे और उसमें अशुद्ध आ रही थी उसके लिए वो गर्भस्थ जो बालक है अष्टाभ माता के मुख से और अपने पिता को ऐसो तो कहा कि ये गलती आपकी ये आपकी गलती ये आपकी गलती तो उसको क्रोध आ गया क्रोध से ऐसा क्रोध आया कि देखो गर्भ के वहां पर है अभी मेरे को उपदेश देता है बार में निकलेगा तब तो नहीं मालूम ये क्या हमारी फजीती करेगा तो उस गर्भ के ऊपर लात मारी लात मारने से कच्चा गर्भ हा। उसके हाथ पैरी तैर दी सब बांकी हो हाथों में पैरों में मुंह में बांक होगी तो वो जलने तो उसके आठ जगह बांक इस से वास्तव नाम सिर में बांक सब जगह एकदम शरीर ऐसे एक निराले ढंग का हो उसका बाप जो कहोड़ ब्राह्मण है राजा जनक के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके ज्ञान नहीं उसको बतला सके तो कैद कर लिए गए उसकी उम्र का उसका मामा था उसका नाम था उदालक ये दोनों साथ में खेला करते थे और उसका जो मामा है अपने माता को माता पिता को पिता कह करते थे तो अष्टा बकरी भी उसी प्रकार से अपना लगता तो है नाना किंतु वो पिता पिता कहा करते और नानी को माँ कह करते कारण यह है कि जिस प्रकार से वो मामा एक प्रकार से कहता है उसी प्रकार से वो कहने लगे बच्चों में ये आदत पड़ जाती है तो वे दोनों खेला करते थे एक दिन जो है गेंद खेला करते थे तो अपने राजपुताना के देश में एक प्रकार का खेल है और वो गेंद एक प्रकार से सीखता है एक दो छोटे ढेलो पर लाठी दिखाई जाती है उस लाठी को एक प्रकार से गेंद से गिरा दिया जाता है तो उसको कहते हैं कि मेरी तुक पी गी तो उस मारवाड़ी भाषा में उसने ये कहा कि मेरी तुक पी गी तो उसका जो मामा जो है उसको आ गया क्रोध अरे बया तू तो, तो, तो यहाँ तुक पिलाता है तेरा बाप पड़ा कैद में तो उस वो बात उसके लगी आपकी माँ के पास आया माँ ने कहा कि मां मेरा पिता कौन है तो बोलो ये है ना बोलो ये तो तेरा पिता है मेरा पिता कहां है तो माँ रोने लग गई अरे तो बोले बेटा तो इसी घड़ी का हुआ था तेरे जन्मने के बाद तेरा पिता तो कैद में है मां ने ये बात कह दी शुरू करके और वो बोला कि मैं उस जनक के पास जाऊ उसको प्राप्त कर दूंगा मां ने मना भी किया पर उस बालक के धुंध चल गई जोश आ गया और साथ में उसका जो मामा उदालक है वो भी साथ के मां चला गया जब राजा के यहाँ प्रवेश करने लगे तो उस चौकीदार ने डोडीमान ने कहा कि तुम कहा जाते हो बोलो हम दोनों राज्य में जाते बोलो राज्यसभा के बीच में तो वह विद्वान और पंडितों की सभा है वहाँ बालकों की सभा नहीं तुम लोग तो बालक हो तो वहाँ बालक नहीं जा सकता बोलो अवस्था के वहा बालक नहीं जा सकता या ज्ञान में बुद्धि में बालक वो नहीं जा सकता यदि <avoir> अवस्था में बालक नहीं जा सकता तब तो हम लोग नहीं जा सकते और यदि बुद्धि के वहां जो बालक है मूर्ख है वो नहीं जा सकता तब हमारा अधिकार है जाने का तुम हमारे से शास्त्रार्थ कर जब शास्त्रार्थ के बीच में आपके प्रश्नों का उत्तर हम ठीक दे दे तब हमको जाने देना तो उन्होंने देखा कि ये तो अवस्था का ही दोनों अवस्था के ही बालक है और वास्तव में तो समझो कि ये पंडितों का भी दांत इकट्ठा करने वाले उनको छोड़ दिया और सभा में आकर के दोनों खड़े हुए तो तुम्हारा शरीर एक अनोखा ही है और तुम क्यों हंसते हो बोले तो मैं तो ठीक ही हंसता हूँ तो बताया की इन लोगों का हंसना तो ये कारण है तुम्हारे शरीर को देख करके हंसते है तो तो मेरा ये कारण है कि मैं यहाँ पंडितों की सभा समझ करके विद्वानों की सभा समझ करके यहाँ आया और यहाँ आकर के देखा यहाँ तो चमार ही चमार बैठे पहले मुझको ये मालूम होता कि चमारों की सभा होती है तो मैं नहीं आता मैं तो पंडितों की सभा समझ कर के यहाँ पंडित जो होते हैं वे तो गुण को देखते हैं विद्या को देखते हैं और चमार होते हैं है परीक्षा करते हैं हड्डी की के चमड़े की मेरा जो बांका है तो शरीर है के तो हड्डी बांकी है कि चमड़ा बांका है तो हड्डी और चमड़े चमड़े की परीक्षा तो चमार क्या करते है तो मुझको बड़ा आश्चर्य अच्छा हुआ कि राजा जनक के यहाँ पंडित ही करते होते हैं किन्तु मैं अब निश्चय कर दिया कि यहाँ पंडित पंडित नहीं होते यहाँ तो चमार बेड़े होते हैं। सब चुप हो गई सिर्फ अर्षावक ने कहा कि मैं ऐसा सुनता हूं कि आप के इस प्रकार से तो यहाँ पद्धति है कि कोई आकर ज्ञान का उपदेश करे तो एक प्रकार से आप उसको संतुष्ट करते हैं और जो नहीं कर सके तो उसको आप कैद कर देते हैं। और करना बहुत इतने काल में करना पड़ता है कि एक पैर तो घोड़े के पावड़े में रख दिया और दूसरा रखे इतनी बार में ज्ञान दे वो ज्ञानी राधा दृह ने कहा कि बात यही यही नेम है तो बोलो मैं तुम्हारे को ज्ञान देने के लिए आया हूं बहुत ठीक है किंतु आप ये बात समझ ली कि एक पैर रखने के बाद दूसरा पैर समझो की घोड़े के पावड़े में रखकर इतनी बार में ज्ञान देना पड़ता है हम बोले इतनी बार में तो तीन दफे में ज्ञान दे देता तो राजा बोला बहुत ठीक है घोड़ा मंगाया गया और अष्टापर सामने खड़े है राजा अपना एक पैर रख दूसरा रखना चाहता है उसके बीच में राजा को अष्टाबल कहते है की मन मूर्ति के मा पकड़ो राजा बोला भी मन मूर्ति में कैसे पकड़ा जा मन ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मुट्ठी में पकड़े मन मुट्ठी में पकड़ने का तात्पर्य बतलाइए बोलो तो तात्पर्य यह है कि जब तक मैं दूसरी आज्ञा नहीं दे इतने तुम्हारा मन अपनी मुट्ठी में ही रहे ऐसा तुम अपने मुट्ठी में ध्यान लगाओ कि मन इधर उधर नहीं जाना पावे केवल मुट्ठी का वहीं रहे तो राजा ने कहा यह तो होना कठिन है तो ये होना कठिन है तब तो इतनी बार में ज्ञान होना भी कठिन पहला तुम तैयार हो पात्र होने के बाद तो इतनी बार का फैसला आएंगे पात्र तो तुम नहीं कैद करते ब्राह्मणों को और अपने को जो निरपराधी है तुम्हारे तो यहाँ अभी तैयारी नहीं है तुम पूछते हो कि भाई सब हमारे को ज्ञान दो कोई हथके मे करके और घर की इसमें दूध ढाल दो तो चलने में तो दूध ठहरेगा ही नहीं वो तो निकल जाएगा पात्र तो होना चाहिए ना दूध तो पात्र में ठहरता है तो पात्र तो तू नहीं है और दंड देता है ब्राह्मणों को ये अन्याय है तुम्हारा तो क्या करना चाहिए बोले तुम पात्र बनो और पात्र बनने के बाद ये सवाल तुम करो फिर तुम्हारे को इतनी बार में ज्ञान नहीं दे सके तो आप तुम्हारे कैद कर राजा सोचा भी बात तो ठीक कही तो महाराज आप ही मैंने पात्र बनाऊ तो पात्र बनाने में किस समय लगेगा पात्र बनने के बाद देरी का काम नहीं है तो एक प्रकार से ठीक है तो और आपकी क्या क्या है कि पतन तो निरपराधी ब्राह्मणों को तुमने कैद कर रखा उनको सबको छोड़ और फिर तुम पात्र बनने के वास्ते प्रयत्न करो फिर तुम्हारे को ज्ञान बतलाने में तो शिक्षण का काम है मिनट का काम है सबने छोड़ दिया और राजा ने वैसे ही किया जैसे अष्टाभग्र जी ने कहा तो अष्टाभग्र ने उपदेश दिया ज्ञान का राजा जन को उस गीता को नाम अष्टाभ गीता है तो ये बताया जाता है कि हम लोग पात्र बन जाए तो फिर परमात्मा की प्राप्ति में कोई बिलम्ब नहीं है जैसे बिजली फीट हो जाए तो फिर तो स्विच दबाने के साथ रोशनी हो जाएगी एक मिनट भी नहीं लगेगा जो बिलम्ब है वो बिजली के फीट में है तो अपने तैयारी करो तैयारी होने के बाद में ज्ञान तो एक समझो कि क्षण मात्र के बीच के वहां हो सकता है उसमें विलम्बी क्या है तो ये बात तो मैं आपको एक समझाने के लिए एक कथा के रूप में कही वहां ये हमारे बात नहीं हुई थी एकांत में एकांश में तो, तो सार बात ये थी कि एक क्षण के बीच के वहां भगवान कैसे मिले तो मैंने कहा भी हम लोग यदि पात्र होंगे तो मिल सकते पात्र बनने की चेचा करनी चाहिए तभी यह बात चली कि परमात्मा को सब जगह हम देखें सब जगह भगवत बुद्धि हो जावे तो परमात्मा की प्राप्ति तुरंत हो सकती है भगवान कहते हैं बहु नांग जमुना मंगते ज्ञान वांग मांग प्रबद्धते वासुदेव सीति सहात्मा सुधुर्लभ है बहुत जन्मों के अंत के जन्म में और जो भी कुछ वासुदेव या परमात्मा को स्वरूप इस प्रकार का अनुभव करने वाला जो पुरुष है सव महात्मा है सहमात्मा बहुत ही दुर्लभ है तो इस सिद्धांत के अनुसार सब में जब भगवत बुद्धि होती है तो कुत्ते में भी भगवत बुद्धि होती है तो कुत्ते के बीच के माँ भगवत बुद्धि होनी तो दूर रही क्योंकि वो तो अपवित्र अपवित्र चीज का भक्षण कर रहा है और उसके मित्र में सभी एक प्रकार से अपवित्री अपवित्र, अपवित्र चीज भरी हुई है किंतु उसके मां परमात्मा भी तो हमारी उसमें भी भगवत बुद्धि होनी चाहिए किंतु ये बात तो दूर की साक्षात जो परमात्मा है और दो नंबर में उस प्राप्त पुरुष जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके और तीन नंबर में वह जो जिज्ञासु है परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्व हो रहे वह इन तीनों के माँ भी आपकी आपने ओगण दृष्टि रहती है उनके छिद्र देखते रहते हो उनमें दोष बुद्धि आप करते हो, आप हो सब आपका इतना शीघ्र कल्याण कैसे होए भगवान तो कहते कि सबके बीच के, के माँ भगवत बुद्धि करो और आप भगवान में भी नहीं करते और न एक प्रकार से महात्माओं में करते और न जिज्ञासुओं में करते सब में भगवत बुद्धि करनी चाहिए ऐसा न हो सके तो इनमें तो अवश्य करनी चाहिए जो साक्षात जो भगवान है उसमें और महात्मा पुरुषों में और उच्च कोटि के साधक पुरुषों में उन लोगों के माँ भी आपकी जो बुद्धि उच्च कोटि की नहीं है भगवत बुद्धि न से ही उसको की बुद्धि भी नहीं उनके गुणों की तरफ भी आप ख्याल नहीं करते हो दिन भर उनके अवगुणों की चर्चा करते रहते हो तो भगवान की प्राप्ति कैसे हो तो ये बड़ी मुश्किल की बात मैंने कहा कि जैसे घनश्याम है ये खुद भी कहता है कि मैंने भगवान की प्राप्ति नहीं हुई और हम लोग भी सब ऐसा ही मानते है जिसको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो इनमें जो अवगुण है इसको जो कभी झुंझुलाट जाती है और कभी कहीं इसमें दोष घट जाता है क्रोध का या लोभ का तो एक प्रकार से हम उसकी टिप्पणी करते हैं इसी प्रकार से जैसे मुको ये मून लाल जी है जो आये आदमियों की खातिर करते हैं या फुगला जी है तो दोस्तों आदमी काम करने वाले में घटी जाए तो उनके बीच के मां अपने दोष बुद्धि हम करते हैं यदि एक प्रकार से किसी भाई में भी अवगुण हुए तो हमको उसके अवगुणों की तरफ नहीं देखना चाहिए गुणों की तरफ ही देखना चाहिए तभी हम लाभ उठा सकते हैं हम उगुण देखते रहें तो हमारे हृदय में अवगुणी औगुणी इकट्ठे हो जाएंगे एक घर के बीच में महिला इकट्ठा हो जाएगा तो हमारे पहले से बहुत महिला इकट्ठा हो रहा है और गांव का महिला और इकट्ठा कर ले तो उद्धार होना तो दूर रहा पत्नी की तरफ भी जाएंगे भाई जो आपने नारायण सराव है उसने हमारे पास एक प्रकार से शिकायत करी ये जो कमरा दे है ना मोहन जी और फोगलो तो उसके विषय क्यों हाँ कि भी ऐसा ऐसा इनका व्यवहार एक आदमी का साथ में ठीक नहीं हुआ बात उनकी सही कोई फर्क नहीं मैंने कहा कि भैया बात यह है कि ये काम यदि तेरे जो लगा दिया जावे तो मुझको ये विश्वास है कि इनकी अपेक्षा और तुम्हारे में अधिक दोष आएंगे अरे ये नहीं तुम्हारे विश्वास हो तो तुम आज से वो काम अपने हाथ में ले लो उनसे बढ़िया कर करके दिखलाओ और नहीं तो एक प्रकार से दोष तो निकालना मामूली बात है समझो कि क्रिया के बीच के वहाँ दोष की कल्पना तो हम लोग श्री राम और श्री कृष्ण में भी कर हैं तो वास्तव के बीच के वे लोग यथाशक्ति मेरी सम्मति की माफ की लोगों को जगह देते हैं कमरा देते हैं और व्यवहार कहीं बिगड़ जाता है वे भी नहीं चाहते मैं भी नहीं चाहता और भगवान तो चाहेंगे ही क्यों? पर कहीं कहीं ऐसी बात घट जाती है तो वे कहेंगे कि जय दयाल जी का इसी प्रकार से हुक्म है और मैंने कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा भाई इनका कहना ठीक है तो ख्याल करना चाहिए ये, ये अपनी बुद्धि के अनुसार मेरा जो ध्येय लक्ष्य है उनके अनुसार ये करते हैं और मैं जो इनको कहता हूं अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान जिस बात में राजी हो ऐसा ही ख्याल करके के कहता हूं किंतु कोई चीज का अभाव और ग्राहक उनके अधिक हो ऐसी परिस्थिति के बीच के ये सब घटना घटी जाती है आज सोचिए प्रातकाली हमारी बात हुई जो नया भवन है उन्होंने कहा कि उसमें एक भी कोई कमरा खाली नहीं है इसी को आप दिवार तो करके उसमें आठ कमरा तो आगे और 21 इक्कीस बैल ने तेरा उसके गिल ने तो तेरह 21 चौतीस और आठ उनतालीस कमरा है, नए भवन में सबका सब, सब एकदम भर्ती है एक दो जो खाली है, वो आपने दे दिया गया उनको की वे उनको साफ करके के उसके मां आने वाले को टिका देखनाथ जी है तो उनको दो कमरा दिया गया कलकत्ता सिटी शेख सरिया के जो सावित्री आ रही है तो उनका मेरे पास भी समाचार आ गया उनके पास भी आया तो वो कमरे कल धोकर के उनके जुम्मन लगा दिए आज वे आने वाली है तो अभी तो ठीक हुआ काम अब और भी कोई एक कमरा तो इसी प्रकार से दिया हुआ है कि सुरजमल जी जो एक प्रकार से थी आपने डूंगरगढ़ वाले हैं तो उनको ए, एक कमरा दिया गया कि उनके आज भी आने वाले हैं तो वो आने से वो आज भर्ती हो जाओ तो कोई बना भर्ती ही समझना चाहिए जिनको दे दिए हो और इसी प्रकार से गैल में जो दस कमरा डबल है आगे बड्डो आगे बरंदो फिर बड्डो कमरों फिर छोटो कमरो बोलो वो दसों का दसू कमरा एकदम परिपूर्ण हो रहा है अब कोई भी एक भी आवे अच्छा हमको लिख दिया था कि आप आओ हम आपको कमरा दें तो दीजिए साहब कमरा अब बोले कि हम कहा से रहे जो रहने वाले भाई कोई दया करके दो आदमी दो कमरा में रहते और एक में रह जावे तो उसे तो हम, हम किसको दे दे अमा, हम इसको दे हमारी दाताजी क्या काम आवे तो हमको यही कहना पड़े कि भाई बाहर में दे सकते हैं यहाँ भीतर में खादी नहीं है तो उसको वो चीज भारी लगे ब्योहार बिगड़ी वो तो आया है उस कमरे की आशा पर उसको मिलता है नहीं अरे उनके हाथ में जो निज में जो कोई ऐसा कमरा लिए के कमरे में रहते हैं उसके लिए ऐसा कोई कमरा नहीं की जरूरत प्रकार से दे दे ज्यादा से ज्यादा तकलीफ उठावे तो एक कमरे में रहते उसमें आपने रहने के वहां आधा कमरा दे सके बस उसके बाद तो चुप है इसी प्रकार से थी इस भवन के बीच के माँ भी समझो कोई एक दो कमरा खाली होता है तो दूसरे चार कमरा के ग्राहक आ जाते अब बिगड़े तो वे कह देते हैं कि भाई आपने जयदयाल जी ने को एक प्रकार से हमारे पास तो कोई कमरा नहीं है आने वाला समझता है कि ये बेजमान आदमी है जयदयाल जी तो बड़ा भला आदमी अरे ये तो नहीं तो वैसे बिचारे अपने सिर के ऊपर बदनामी लेने का वास्तव करे अब उनको ये तो पता नहीं कि ये जो कहते सच कहते कते झूठ कहते जी इतना बड़ा बढ़िया हुआ में क्या दो कमरा नहीं क्या हमारे लिए एक कमरा नहीं उसको विश्वास नहीं होता अब उसके ऊपर नाराज होता है तो वे करे तो क्या कर ऐसी परिस्थिति के बीच के मां समझो कठिन जागर प्राप्त हो जाती है एक प्रकार से समझो कि उस कठिनता में दूसरा भी उसके स्थान में हो तो उस पर भी वो कठिनता तो मैं मेरे मन के बीच के मां समझो जिस तरह से भगवान राजी हो गए ऐसे ही सबको मैं राजी रखूं मेरा यो भाव रहे हो और बना को यो भाव रहे हो कि भाई जी अंजय दयाल राजी हो जी आपने करो तो उन पर जो दोष लगा आदमी तो मैं यहाँ समझो मेरे पर ही दोष लगाओ और मेरे ऊपर यदि दोष लगाये तो मैं थोड़ी बहुत तो तो कमरा देने वाला पर भी और दीवाने वाले पर भी दोष जो जगत पिता जो भगवान है उस पर ही दोष अब तीनों के भीतर के बीच के वहाँ दोष बुद्धि हो जाती अर्थांत से वास्तु के भीतर के बीच के वहाँ मेरा भी दोष बहुत दिफा होता है और देने वालों का भी दोष होता है ये तो नए हुए वास्तव की बात है दोष तो पद पद में होता ही है तो ऐसी परिस्थितियों के भी के वहाँ समझो कि मेरा तो ये कहना है कि भाई किसी के वहाँ भी दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए गुण बुद्धि करनी चाहिए यदि शिव भगवान जी भूगले में दस गुण है और दो ओगुण है तो उस दस गुणा की तरफ ख्याल करना चाहिए ऐसे ही मोहनलाल जी में दस अवगण है और बीस गुण है तो बीस गुणों की तरफ ही ख्याल करना चाहिए इस प्रकार से घनिश्याम में पांच ओगण है और पंद्रह गुण है तो पंद्रह गुणों की तरफ ही ख्याल करना चाहिए औगुणों की तरफ तो ख्याल करना नहीं होगा स्वतः हो, हो जाए हम, हम लोगों को गुणग्राही बनना चाहिए औग को ग्रहण नहीं करना चाहिए फिर हम कुत्तों के भीतर में और नीचे उतरों तो उसमें तो भगवत बुद्धि होने की नहीं जो साधक आदमी है उनमें भी भगवत बुद्धि नहीं होती तो फिर कुत्तों में भगवत बुद्धि होनी तो और भी मुश्किल है तो हम लोगों का क्षणमात्र में कल्याण हो जा ये तुम्हारा सवाल यह सब है कैसे हो सके सब में यदि भगवत बुद्धि न हो तो मैंने कहा कि भाई जो ईश्वर परमात्मा और भगवान के भक्त और समझो कि दिज्ञासु पुरुष इन इतना में तो समझो कि भगवत बुद्धि होनी चाहिए और इन इतना में भगवत बुद्धि न होए तो उनके बीच के वहां ये बुद्धि तो होनी चाहिए कि भाई भगवान जो है उसमें तो भगवत बुद्धि और उनके बीच में सेवक बुद्धि ये तो ठीक ठिकाने बुद्धि है ना यदि थे उनको शिक्षा देनी क्या हो? उनका जो काम खराब हो रहा है बर्ताव खराब हो रहा है और हम तो अपने जिम्मेवारी में लेकर के उसको उनका व्यवहार नहीं कर सकते किंतु उनको हम चिता में उनके हित के लिए तो वो भी चिताने की प्रक्रिया दूसरी प्रकार की होती है आपका जो चिताना है उसके वहाँ दोष निकालना वह उसकी सफाई दे हमारा दोष नहीं है हम तो जैसे देरी कहते ऐसा करते वो दोष मेरे ऊपर आएगा मैं सफाई देऊंगा कि भैया तो बदलाव उसको रहता है तो उन्हें तो समझो कि जिनका आप दोष निकालो उनका हित तो होगा अरे नुमारा हित तो होगा अरे जनता का हित तो, होगा भगवान का तो हित होना ही क्या है तो समझाने का ये ढंग है किसी को उत्तम शिक्षा देनी हो तो उसको इस प्रकार से समझाना चाहिए दीदी उसमें आठ तो है गुण और दो है अवगुण तो आठ गुणों का पहले बखान करना कि देखो देखो आप कैसी सेवा कर रहे हो आप सत्संग छोड़ करके कर रहे हो आप ऐसा भजन का विषय इसमें भजन में भी समय के इसमें कर रहे हो आप का देखो इसमें कोई स्वार्थ नहीं है उसे आप खड़ खड़े हो जितने उसके माँ आपकी दृष्टि में गुण हो वे कहो पड़ा फिर से बात होने के बाद वह वो खुद पूछेगा भैया क्या कह रहे हो हमारे तो मैं कोई त्रुटिया उसको बताओ बोलो त्रुटिया की तो क्या कहूँ एक मेरे में त्रुटियां हैं इस वास्ते मैंने दूसरों की त्रुटियां दिखे पर आप पूछो तो मैं तो यह सोचू भी शायद मेरी भूल हो करे पर आप पूछो तो मैं बतवा सके हूँ आप जो यो काम करो इस काम के बीच के वो या मैंने थोड़ी गलती मालूम दी इस काम ने यूं नहीं कर करके कर इस रस्ते से यू करता